षोत्तम शर्मा आद मुख्यवाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अदय प्रात्यश्रव्य संचार मध्यम प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि प लाभार्थिभि सह सम्भाषणं करिष्यति विश्वबैंकेनोक्तं यत् भारतस्य ऐषम आर्थिकविकास सप्तदशमलव त्रि परिमितो सम्भाव्यते अपि च भारतीय ऋत्विज्ञानविभागेन महाराष्ट्रे प्रबलवृष्टि संचेतितास्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रात प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि लाभा सह संभाषण क्यवाद कार्यक्रम से प्रसारण नरेन्द्र मोदी ऐप यू ट्यूब फेसबुक चेति संचारमष्यवादोद्देश्य वर्तोजनाया क्रियान्वयन प्रभावितना जीवन पिवर्तन विद्ते नवेराष्ट्रपति राष्ट्रपतिमनाथकोविंद अद त्रिपुराया माता मताबरत गोमती जनपद शबूम यवत राष्ट्रीय राजम्दाटन क्यमम्वासौ त्रिपुर सुंदरी मंदिरस्थ मबरी मंदिर पुनर्विधारशिला स्थापयिंद सायकाल अगरतलायाम अनासफल त्रिपुराज्य उदोषय विश्वबैंत भारतम आर्थिक विस सप्तदशमलव त्रि परिमितो सम्भाव्यता आगामिवर्षद्वय च सप्तदशमलव पंचमित सम्भाव्यता विश्वबैंक गतदिन वैश्विकार्थिक सम्भाव्यता प्रकाशितास्ति बैकि दर्ष त्रयोदशोत्तर मृत्युदरे मातृमृत्य्दर द्वाविंशति न्यूनता संजाता प्रतिदर्श प्रस्तुतविवरणे सूचनेयं प्रदत्ता क्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा टवीट संदोचत यशासधारित सहस्राब्द विसलता गृहमंत्री राजनाथ सिंह अदय जम्मू कश्मीर यात्रा प्रतिष्ठत राज्यस्थ दिवसीय यात्रावध गृहमंत्री जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्रीवीया महबूबा मुफ्तीिया सह ईषम अमरनाथयात्राया सुरक्षा प्रबंधना समीक्षा क्षेत्री सममेव गृहमंत्री राजनाथ सिंह राज्यपाल एन एन वोहरावर्य अन्या साकषण क्य शही विधिचना प्रौद्योगिमंत्रि रविशंकर प्रसाद नवद्या सोहे शहीद भगत सिंह कारावास दैनदिनकोचन कृतम अस्तक भगत सिंह लेखा संकलन विदेअस रविशंकर प्रसाद भगतसिंहस्य परियजनानां प्रति कार्तज्ञं प्रकटितम्न्त्री स्वास्थ्यमन्त्रालयेन भारतीय चिकित्सा परिषद संस्तुतिं निध्याय द्वयशीति चिकित्सामहाविद्यालयेभ्य अस्मिन् शिक्षणसत्रे छात्राणां प्रवेशानुमति नैव प्रदत्ता भारतीय चिकित्सा परिषदा भूरि न्यूनता दृष्टा एतेष् सप्तति संख्यासिक्तर महाविता सहारा भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग महाराष्ट्र प्रबल वृष्टि संचितिस्ताशत तटीय कंकण क्षेत्रअद सोमवास वृष्टि संभाव्यता रगिरी सिंधुद्र्ग चेती जनपदद प्रबल वृष्टि संभावना अंत मुख्यवाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अदय प्रात दृश्यश्र्य संचार मध्यम प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि लाभि संभाषण क्य विश्वैंकोक्त यार ईषम आर्थिक विस सप्तशमलव संभाव्यता भारतीय ऋतान विभाग महाराष्ट्र प्रबल वृष्टि संचेतिस्त